रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सत्तावनवा भाग 1950 के दशक में गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में स्वतः हो जाने वाला गर्भपात एक गूढ़ रहस्य था उसके लिए तमाम इलाज सुझाए गए परंतु उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ कभी कभार होने वाली इस दर्दनाक समस्या के उपचार के लिए नई दृष्टि आवश्यक थी इस समस्या का गहन अध्ययन करने के लिए वीन बिल्कुल सही व्यक्ति थे उन्होंने गर्भ टहलने से पूर्व और उसके बाद की स्थिति में स्त्रियों के गर्भाशय ग्रीवा का अध्ययन किया और उसमें होने वाले बदलावों को समझा गर्भाशय ग्रीवा की प्रकृति पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया जो सामान्य गर्भावस्था के दौरान एक तंतुमय अंग से परिवर्तित होकर एक सक्रिय पेशी अवयव बन जाती है बार बार स्वतः हो जाने वाले गर्भपात की समस्या के हल के लिए सिरोडकर ने एक शल्यक्रिया क्रिया सुझाई जिसने उन्हें और भारत को दुनिया में शल्य प्रसूति एवं स्त्री रोग के क्षेत्र में एक गौरवशाली स्थान पर पहुंचा दिया 1955 में डॉ. शिरोडकर ने सर्वाइकल सर्कुलेज नामक शल्यक्रिया का वर्णन किया जिसने सदा सदा के लिए अपनी उपयोगिता प्रमाणित की है ने गर्भाशय के के के उपचार लिए कई उपकरणों का आविष्कार भी किया। समय के साथ इस शल्य क्रियाओं में अनेक सुधार हुए हैं, परंतु उनका सुझाया ऑपरेशन आज भी अत्युतम है उन्होंने उन्नीस में पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में और फिर 1956 में सौ इटली में इस ऑपरेशन का जिक्र किया इटली का संदर्भ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तकनीक से हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री का सफल ऑपरेशन हुआ था सिरोडकर खुद इतने बुद्धिमान थे कि यह जान सके कि शल्य क्रिया का उनका यह तरीका हर प्रकार के गर्भपातों का रामबाण इलाज नहीं है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किन परिस्थितियों में इस शल्य क्रिया के उपयोगी होने की संभावना है और किन में नहीं इस नए ऑपरेशन का विचार शायद शिरोडकर को इसलिए सुझा, क्योंकि वे सामान्य प्रतीत होने वाली हर चीज पर प्रश्न उठाते थे शिरोडकर ने इसके बारे में स्वयं लिखा है पुराने दिग्गजों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए भी ऑपरेशन के उनके कई तरीकों को मैं एकदम सही और आदर्श नहीं मान सकता पहले से प्रतिष्ठित इन तरीकों को बेहतर बनाने का विचार मेरे मन में कौन था उन्नीस में फ्रेंच सोसाइटी ऑफ गायनोकोलोजी के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सिरोडकर ने अपने ऑपरेशन की एक फिल्म दिखाई इसमें उन्होंने भेड़ की आंत से बने तीन तंतुओं की पट्टी से ग्भा को बांध रखा था जल्द ही सिरोडकर को ज्ञात हुआ कि घुलशील होने के कारण भेड़ के आंत के तंतु इस काम के लिए अनुपयुक्त हैं। उन्होंने अपनी तकनीक में बदलाव कर जांघ से प्रवरणी पट्टी और सन के कपड़े के टांके का उपयोग कर दूसरी तिमाही में होने वाले गर्भपात का इलाज किया यह ऑपरेशन आज दुनिया भर में शिरोडकर ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है आने वाली तमाम पीढ़ियां शिरोडकर को इस नवाचार के लिए याद करेंगी